कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय बल्ली के चौबीसवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं पच्चीसवें मंत्र का विचार आज करना है चौबीसवें मंत्र में बताया गया था ब्रह्म ज्ञान किसको हो सकता है और किसको नहीं हो सकता जो शारीरिक पाप में लगा हुआ है दुराचार संपन्न है इंद्रिया विषय लंपट है जिसकी मन विक्षिप्त है और अशांत मानस है समाहित चित्त होने पर भी समाधान का फल संकल्प सिद्ध्यादि लौकिक फल चाहता है जो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता और ब्रह्मबोध न होने से अविद्यावृत्ति रूपी ब्रह्म प्राप्ति भी उसे नहीं हो सकती और इससे विपरीत जो है दु, दुराचार से रहित है इंद्रिया संयमित है मन विक्षेप रहित है और लौकिक जो चित्त की एकाग्रता का फल है उसे नहीं चाहता है वह ब्रह्मज्ञान द्वारा अविद्या निवृत्ति रूप ब्रह्म प्राप्ति में सफल हो जाता है उसे ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है ये चौबीसवें मंत्र में कहा है अब जो उक्त साधन से रहित हैं पूर्व में बताए गए जो कई एक साधन हैं ओंकार उपासना अक्रतृत्व और दुराचार रहित राहितदि ये साधन इस वल्ली में अभी तक बताए गए हैं पन्द्रह सोलह सत्रह इन तीन मंत्रों में ओंकार उपासना ब्रह्मचर्य और तपादि से उपलक्षित सत्कर्मादि साधन बताए हैं इन सब साधनों से युक्त जो हैं वह तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता और इन साधनों का अभाव जिसके जीवन में है वह ब्रह्म को जानने में समर्थ नहीं हो सकता इसे बताया जा रहा है इस वल्ली के अंतिम मंत्र में इस वल्ली का अंतिम मंत्र है इसका उच्चारण किया जा यस्य ब्रह्मा च यम्मा चत्रचेत ओदन मृत्युपेचनम क इेदय ब्रह्म क्षेत्र शब्द से उपलक्षित समस्त चराचर जगत ओदन के तरह ओदन है ओदन कहते हैं भात को भात है अन्न खाद्य भक्ष और ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं उसमें से यहां पर क्षेत्र शब्द का समभिहार होने से क्षेत्र शब्द के साथ उच्चारित ब्रह्म शब्द होने से ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा ब्राह्मण जाति क्षेत्र शब्द का अर्थ है क्षत्रिय जाति इसलिए ब्रह्म यानि ब्राह्मण और क्षेत्र यानि क्षत्रिय और इन दोनों से उपलक्षित है समस्त संसार जगत ब्रह्म क्षेत्र शब्द का अर्थ निकलेगा पूरा जगत यश्य, ये सर्वनाम है प्रकृत परमात्मा का परामर्शक तो जिस प्रकृत परमात्मा का ये सारा जगत ओदन के तरह ओदन है यानी आद्य है भक्ष है और सारे जगत का अत्ता यानी अदन करता जो है ब्रह्म सूत्र में इसी मंत्र को विषय बना करके एक अधिकरण आता है अत्ता चराचर ग्रहणात तो अत्र अधिकरण वह अत्ता कौन है तो शब्द से ग्राह्य जो प्रकृत परमात्मा है वही अत्ता है इस जगत का अधन करता है जगत इसका अध्य है तो यहाँ तीन यत शब्द हैं। पूर्वार्ध में एक शुरू में यत शब्द है ष्टंत यश तृतीय पाद में एक है मृत्युपेचनम तो परमात्मनः मृत्यु उपसेचन जिस परमात्मा का यह मृत्यु उपसेचन के तरह उपसेचन है उपसेचन कहते हैं चटनी भात में भात को मिला करके खाने के लिए जो एक पदार्थ विशेष है वो है उपसेचन तो वो तो जो उपसेचन के तरह उपसेचन है कौन जगत रूपी भात को खाने के लिए परमात्मा बैठा है तो अकेला चावल कैसे खाएं तो उसमें मिला करके खाने के लिए उपसेचन है मृत्यु यानी सब का हरण करने वाला जो काल उस काल को जगत में मिला करके काल सहित संपूर्ण जगत का कालो जगत भक्षक कहा जाता है न तो सारे जगत को भक्स भक, भक, भक्षण करने वाला जो काल है उसके साथ संपूर्ण जगत को जो खाता है मृत्युपेचन ऊपर से जोड़ देना कि तम ये तदोर नित्य संबंध होता है ना तम इथा क वेद तो तम अने उस परमात्मा को जो काल सहित संपूर्ण जगत को ग्रस लेता है प्रलय काल में श्रुति कहती है यद प्रयंती अभिसंविशंति तद विजिज्ञासस्व त्रह्म तो प्रलय काल में सारा जगत जिसमें प्रलीन होता है उसी को माना जाएगा सारे जगत को काल सहित भक्षित करने वाला जगत कार्ता तो इत्था इथा शब्द का अर्थ है इत्थम इत्थम यानी इस प्रकार इस प्रकार यानी किस प्रकार तो जो इस वल्ली में बताए गए साधनों से संपन्न है ओंकार उपासना ब्रह्मचर्य तपादि से उपलक्षित शास्त्रीय कर्म और दुराचारादि से रहित अक्रतु यानि निष्काम है ऐसे इन साधनों से संपन्न व्यक्ति जिस प्रकार से जानते हैं समय के रूप में जानते हैं अहम ब्रह्मास्म ऐसा बोध होने होता है वो जैसा जानते हैं उस प्रकार को यह इत्थम शब्द से लेना है इथा शब्द से तो अधिकारी पुरुषों के द्वारा जिस प्रकार से जगत के अत्ता परमात्मा का अनुभव किया जाता है उस प्रकार से कह आक्षेपार्थम है इन साधनों से रहित तो प्राकृत पुरुषों में कौन प्राकृत पुरुष हैं जो जगत के अत्ता परमात्मा को जान सके उन अधिकारी पुरुषों के तरह अनाधिकारी प्राकृत पुरुष कौन है जो जाने का मतलब कोई नहीं है का अर्थ है अनधिकारी यथोक्त साधन रहित व्यक्ति नहीं जान सकता साधन संपन्न व्यक्ति जैसा जानता है ऐसे नहीं जान सकता ये इथा वेद इससे बताया गया और य तो स यानी वो प्रकृत परमात्मा यत्र यनि ये स्वरूपे प्रतिष्ठित तो उसका जो अपना उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप है उस उपाधि विनिर्मुक्त निरुपाधिक स्वरूप को परमात्मा के कौन जान सकता है अनधिकारी अधिकारी के तरह तो नहीं जान सकता ये यहां पर यश ब्रह्मेत्र उभे भवत ओदना मृत्युपेचन क यथा वेद य इस मंत्र से बताया गया है इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस मंत्र का कर रहे हैं अपने भाष्य में तो भाष्य को देखिए तो यस्तु अन एवं भूतः तो जो अन एवं भूत है एवं भूत का तो अर्थ है इस वल्ली में बताए गए ब्रह्म ज्ञान के साधनों से संपन्न एवं भूत शब्द का अर्थ निकलेगा और अन एवं भूत का अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान के साधनों से रहित प्राकृत पुरुष अनाधिकारी जो है इसलिए टीका में टीकाकार ने कहा यस्तु यू अन्यम भूत उत साधन संपन्न नवती सत्थम वेद ऐसा अन्वय करना तो जो साधन संपन्न नहीं है ऐसा अनधिकारी कैसे उस परमात्मा को जान सकता है मतलब तो नहीं जान सकता अक्षेप अर्थ में होने से तो भाष्य में देखिए यश आत्मनो ब्रह्म च क्षेत्र ब्रह्म क्षत्र तो जिस प्रकृत परमात्मा का यह ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ब्रा, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण ही यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है परमात्मा या वेद इत्यादि भी तो अर्थ होते हैं ब्रह्म शब्द के वे अर्थ क्यों नहीं लिए जा रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहते हैं कि सत्र क्षत्र ब्राह्मण अत्र यानी अस्मिन मंत्रे। इस मंत्र में ब्रह्म शब्द का क्षत्रिय के वाचक क्षत्र शब्द के साथ उच्चारण होने के कारण समय व्यवहार का अर्थ होता है सहोच्चारण साथ साथ उच्चारण तो क्षत्रिय के वाचक क्षत्र शब्द के साथ ब्राह्मण शब्द उच्चारित होने के ब्रह्म शब्द उच्चारित होने के कारण वह ब्राह्मण जाति का परामर्शक होगा तो ब्रह्म क्षेत्र इन दोनों का विशेषण है सर्वधर्म विधार के तो समस्त धर्म को धारण करने वाले हैं और कराने वाले हैं गीता के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा कि ये जो ब्राह्मण है इस ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही रक्षित स वैदिको धर्म ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म की रक्षा होती है क्योंकि यही ब्राह्मण वैदिको ज्ञान का वितरण करते हैं लोगों को अपने अपने कर्तव्या कर्तव्य का शिक्षण देते हैं शिक्षा का कार्य करता है और इनके अंदर यदि ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणत्व का अर्थ है एक प्रकार के इसे आचार्यत्व और वो आचार्य ठीक तो ठीक रहे और आचार्य कहा जाता है आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मा तस्मात् आचार्य हम तो ये जो है आचार्य इसलिए कहा जाता है कि जो शास्त्र के अर्थ का ठीक ठीक परंपरा से आर्जन करता है आ शास्त्रार्थम और आचार्य स्थापित और फिर ठीक ठीक से उपदेश भी करता है उपदेश द्वारा अपने अनुयायियों के आचरण में शास्त्रार्थभूत जो धर्म है उसको स्थापित करता है और दूसरों के ही जीवन में धर्म को स्थापित करता है ऐसा नहीं स्वयं आचरते शास्त्रार्थम तो स्वयं भी शास्त्र का आचरण करता है अपने वाणी से भी और आचरण से भी विचार उच्चार और आचार तीनों से भी लोगों को धर्माचरण की शिक्षा देता है शास्त्रार्थ को लोगों को सिखाता है इसलिए उसे आचार्य कहा जाता है और ब्राह्मणत्व तो है आचार्यत्व तो और इस आचार्यत्व तो की ठीक ठीक यदि रक्षा हो जाए तो फिर वैदिक धर्म सुरक्षित रहता है इसलिए यहां पर ब्रह्म क्षेत्र और ये तो सिखाते हैं और क्षत्रिय ओ पालन कराते हैं नियम आदि लगा करके उत्सृंखल प्रजा को नहीं होने देते इसलिए बाकी लोग उत्थापन में धर्म के या अधोगति में कम कारण बनते हैं और ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो समाज को उत्थापन के ओर या अधोगति के ओर ले जाने में महती भूमिका का निर्वहन करते हैं उन्हें भगवान ने भाष्यकार सर्वधर्म विधारक इस विशेषण से विशेषित करते हैं कि सर्वधर्म विधारक हैं कौन ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे होने पर भी सर्वत्राण भूते उभे तो सबके संरक्षक हैं संसार के तो भी उस परमात्मा के आद्य ही है आद्य यानी भक्ष अन्न ही है तो उभे ओदनों अशनम भवतः यानि शाताम ये ब्राह्मण क्षत्रिय तथा उनसे उपलक्षित सारा जगत जिस परमात्मा का ओदन है यानी अशन है भोजन है हाँ हाँ हाँ ये लिख रहे हैं कि सर्वे ये वेदोक्त धर्मा तेम उपदेशादि ना तो उपदेशादि से धारक हैं आदि शब्द से वो आचरण आदि सब लेना हाँ और ये ये सब इतना तो हुआ ना का मतलब ये धर्म से युक्त है और प्रकृति परमात्मा जो इनका अत्ता है ये तो अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं धर्म विधारक हैं तो धर्म का स्वयं धारण कर रहे हैं और धारण करा रहे हैं का मतलब क्रियास्त्र तथा प्रयोजक बन रहा है और आत्मा तो नचिकेता का जो जिज्ञास्य है आत्म स्वरूप वह अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् बताया गया धर्मा धर्मादि से विलक्षण है रहित है और ये धर्म, धर्म से युक्त है इसलिए ये कह रहे हैं कि सर्वधर्म विधार के ये विशेषण जोड़ करके ये बताया जा रहा है कि अन्यत्र धर्मात् ये जो कहा गया है परमात्मा को अपने आप को तदात्मक नहीं समझ रहा है इसलिए परमात्मा के भक्ष्य बन रहा है जैसे अग्नि का दाह्य बनता है अग्नि से अतिरिक्त काष्टाधि जगत अग्नि का अपना स्वरूप अग्नि का दाह्य नहीं है स्वरूप में व्यापार नहीं होता ना, और जो ज्ञानी है वह परमात्मा के भक्ष्य नहीं है क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी त्वात्मय व में तो मेरा स्वरूप है और स्वरूप में वो तो व्यापार नहीं होता तो ये परमात्मा स्वरूप नहीं है इसलिए उनका भक्ष्य बन रहा है हा हाँ तो इस प्रकार ब... हाँ, तो अन्यत्र धर्मात् इससे कटाक्षित कर रहे हैं कटाक्ष कर रहे हैं आत्मा यद्यपि आत्मा ये ये जो हैं सारे जगत के त्राणभूत तो अपने आप को मानते हैं सब होते हैं लेकिन धर्मयुक्त समझ रहे उसी के कारण मृत्यु से युक्त हैं कटाक्ष तो भाष्यकर भगवान ने कटाक्ष किया इसलिए भक्ष्य बन रहा है तो सर्वधर्म विधारके अपि अभी सर्वत्र भूते उभे ओदनो अशनम भवतः शाताम आगे कहते सर्वह मृत्युपेचनम का अर्थ कर रहे हैं इसमें मृत्यु का विशेषण है सर्वहरोपी मृत्यु सर्वहर वो मृत्यु है काल काल के गाल में सारा जगत समा जाता है कालो जगत भक्षक कहा जाना लेकिन वह काल स्वयं भी अनित्य है वो भी परमात्मा का भक्ष है ये कहा जा रहा है। कि सर्वहूपी मृत्युर्यस्य उपसेचनम इव ओदन से अपर्याप्त तो ठीक से भात में मिला करके आराम से खाया जाए इतना भी नहीं है कौन यह मृत्यु उपसेचन कहते हैं अल्प है तो पूरा पूरा भात में मिलाकर के खाया जा सके आराम से भात इतना भी नहीं है चटनी की तरह है तो अशनत्वी अपर्याप्त ऐसा जो परमात्मा है जो काल सहित सारे जगत को प्रलय काल में अपने में समा जाता है समा लेता है वो परमात्मा उस परमात्मा को प्राकृत बुद्धि कौन है प्राकृत बुद्धि प्राकृत है देहादि और उसे में आत्मबुद्धि जिसकी उसे कहा जाता है प्राकृत बुद्धि प्रकृति का परिणाम जो कार्यक्रम संगात उसी को मैं समझने वाला वो है प्राकृत बुद्धि और ऐसा प्राकृत बुद्धि देहात्म बुद्धि मनुष्य कौन है जो उस काल सहित समस्त जगत के भक्षण करता परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव कर सके तो नहीं कर सकता तो तम प्राकृत बुद्धिर यथोक्त साधन रहता प्राकृतिक को ने तो यथोक्त जो साधन है ओंकार उपासनादि उससे रहित हैं रहित सन इथा यानी एवं साधनवान इथा इर्थ कर दिया तो ओंकार उपासना उपासनादि साधन संपन्न अधिकारी जैसा इस जगत के अत्ता परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव करता है ऐसा प्राकृत बुद्धि साधन रहित तो अनाधिकारी कौन है जो परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव कर सके तो मतलब कोई नहीं है अनाधिकारी को ज्ञान नहीं हो सकता वेद यानी स आत्मा तो जिस अपने पारमार्थिक स्वरूप में परमात्मा है का मतलब परमात्मा का निरूपाधिक जो स्वरूप है उस स्वरूप को प्राकृत बुद्धि कैसे समझ सकता है नहीं समझ सकता तो इस प्रकार ये जो द्वितीय वल्ली है इसका विचार संपन्न होता है तृतीय वल्ली का अवतरण है भाष्य में इसे देखिए ऋतम पिबंतो इत्याल्या संबंध तो रितम पिबंतो सुकृत लोके इत्यादि जो तृतीय वल्ली प्रारंभ होने जा रही है इसका द्वितीय वल्ली के साथ पूर्व वल्ली के साथ पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध बताया जाता है द्वितीय वल्ली के भी क्या प्रथम वल्ली के साथ संबंध है इसका इसलिए पूर्व न संबंध ऊपर से जोड़ देना इसलिए एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहते हैं कि स उत्थाप्य उत्थापक भावात्म को अवगंतव्य पूर्व से उत्था पूर्व उत्तर उत्थापकवाद तो ये जो रितम पिबंत इत्यादि तृतीय वल्ली है इसका पूरो वल्ली के साथ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है क्यों तो पूरो वल्ली है इस तृतीय वल्ली की उत्थापक तो पूरो वल्ली से लेना प्रथम वल्ली में ही जो पहले कहा गया था श्रेय को विद्या और प्रेय को अविद्या अविद्या याच अविद्याद्य ज्ञाता दूरम ये विपरीते याच अविद्याद्ये तिज्ञाता इस मंत्र में ये प्रथम वल्ली में आता है मंत्र प्रथम में या द्वितीय दूसरी में अच्छा तो दूसरी में ही है तो दूसरी वल्ली के साथ तीसरे वल्ली का संबंध बताया जा रहा तो उसमें यमराज जी ने नचिकेता को बताया था कि ये जो श्रेय और प्रेय शब्दित साधन है यानी ज्ञान तथा कर्म है ये विपरीत फल वाले हैं विपरीते विसूची तो उनका स्वरूप भी विपरीत है एक अनुष्ठेय रूप है एक प्रमाण तंत्र है एक पुरुष तंत्र है एक अनित्य संसार फलक है दूसरा नित्य मोक्ष फलक है तो ये फल विपरीत बताया गया था दोनों का संसार तथा तो संसार की आत्यंतिक निवृत्ति रूप लेकिन ये जो अविद्या तथा तो विद्या नामक श्रेय प्रेय कैसे विपरीत फल वाले हैं इसका विस्तार से कथन उस मंत्र में नहीं हुआ दूरम ये विपरीते सूची में विद्याभूत श्रेय का नित्य मोक्ष फल है अविद्यारूप प्रे शब्दित कर्म का संसार ही फल है कैसे वो कर्म संसार का साधन है और कैसे ज्ञान मोक्ष का साधन है इसका विस्तार से वर्णन नहीं हुआ पहले वो विस्तार से वर्णन करने के लिए ये वल्ली प्रारंभ हो रही है इसलिए इस वल्ली का उत्थापक मंत्र पूर्व वल्ली में यानी द्वितीय वल्ली में आ गया है उसलिए द्वितीय वल्ली के साथ तृतीय वल्ली का उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध बनेगा ये कहा कि ऋतम पिबंतो इतिया वल्या संबंध उचित ऊपर से जोर देना अब आगे हैं विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्या विद्या यानि श्रेय अविद्यानि प्रेय ये विपरीत अनेक फल वाले हैं ऐसा पहले कहा गया था विद्या का मोक्ष फल है अविद्या का संसार फल है और ते न सफले सफल हाँ उपन्यासते नु ते न तो सफले ते यथावन निर्णित तो उनका विस्तार से कैसे परस्पर विपरीत फल है यह वर्णन नहीं हुआ है निर्णय नहीं हुआ यही निर्णय करने के लिए तीसरी वल्ली का प्रारंभ होने जा रहा है कहते भास्कर भगवान की तन निर्णय अर्था रूपक कल्पना तो विद्या विद्या का विपरीत फल वर्णन करने के लिए रथ रूपक की कल्पना की जा रही है तृतीय वल्ली में रथ रूपक कल्पना में टीकाकार ठिक, लिखते हैं कि प्रसिद्ध रथ सादृश्य कल्पना इत्यथ रथ रूपक की कल्पना का अर्थ है लोक में प्रसिद्ध जो रथ है उसके सादृश्य की कल्पना की जा रही है एक तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम तो लोक में रूपक के माध्यम से किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है तो वो सिद्धांत सरलता से समझ में आता है इस दृष्टि से कहते हैं तथाच यानी रूपक के माध्यम से वर्णन करने से ये तथा निकलेगा प्रतिपत्ति सौकर्य प्रतिपत्ति सवकर, है ज्ञान उसकी सौ उसका सौकर्य है सरलता अनायास समझ में आ जाता है। एवं चाप्त प्राप्य गंत्री गंतव्य विवेकाथम दवात्माते तो दो आत्मा की कल्पना यहां पर की जा रही है एक प्रापक आत्मा है और एक प्राप्य आत्मा है एक आत्मा है दूसरा आत्मा है तो इस प्रकार प्राप्य प्राप्ति रूप से दो आत्मा की कल्पना है। प्राप्ति और गति में क्या अंतर है तो तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि प्राप्ति तदात्मना अवस्थिति ये प्राप्ति है प्राप्ति का अर्थ है कि जिस वस्तु को हम प्राप्त कर रहे हैं उस वस्तु के रूप से प्रापक अवस्थित हो जाए नदी समुद्र को प्राप्त कर दी का अर्थ है समुद्र रूप से अवस्थित हो गई तो नदी को समुद्र की प्राप्ति हुई क्या मतलब नदी का नदी रूप सम छूट गया और वह समुद्र रूप से अवस्थित हो गई परिचिन भाव छूट गया अपरिछिन्न भाव आ गया तो जीवात्मा है प्रापक प्राप्य हैं ब्रह्मा तो ब्रह्म की उसे प्राप्ति का अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म रूप से अवस्थित होना जीव भाव का छूट जाना ब्रह्म रूप से अवस्थान होना और गति क्या है तो गति का अर्थ है अवगति अवगति का अर्थ है साक्षात्कार तो ये कहते हैं गति तत्साक्षात्कार मात्रम तो गति तो है साक्षात्कार ज्ञान प्राप्ति है उसका फल हाँ हाँ, हाँ साक्षात्कार वृत्ति हैं वो चली जाती हैं अविद्या को निवृत्त करके चली जाती है इसलिए गति तो चली जाएगी साक्षात्कार गति हैं साक्षात्कार है वो हैं ज्ञान वृत्त्यात्मक ज्ञान वो उत्पन्न हुई है तो अनित्य है और प्राप्ति है तन निष्ठा वो हमेशा बनी रहे ब्रह्म भाव उसका फल है साक्षात गति साधन है और गति का फल है प्राप्ति ये दोनों में अंतर बताया जा रहा है निष्ठा ये प्राप्ति है निरंतर स्थिति और वो निरंतर स्थिति का साधन है गति ये अंतर हो जाएगा इसलिए गंत्री आत्माएं ने आत्मा, तो गंत्री गंतव्य विवेकाथम दो आत्मा नो दो आत्मा का कथन किया जा रहा है क्या तो आ, और क्या उपाधि दशा में जीव संसारी है हाँ, यानी फल नहीं तो जब तक ये प्रमाता है तब तक संसारी है गति होने से पहले तक छाया तब के तरह बताया जा रहा है और वो छाया तब के तरह कौन बताते हैं जो भोक्ता आत्मा है कर्ता भोक्ता वो जीव है संसारी हैं और अनशनन अन्य अभिचाकशीति के अनुसार एक अभोक्ता है अकर्ता भोक्ता है असंसारी हैं तो संसारित्व असंसारित्व कृत वे वैलक्षण्य ठीक हाँ। है लेकिन जब तक प्रमात्री भाव है साक्षात्कार के पहले तक तब तक ये हाँ तब तक का ये छाया तपो ये और साक्षात्कार का उदय होते ही ये तीनों साथ साथ होते हैं न अविद्यावृत्ति वाक्ष तो प्रमात्री भाव का बाद होगा हाँ तो ये साक्षात्कार के बाद का कथन नहीं है छाया तपो युवा ये जो कहते हैं छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती हाँ।, हाँ तो ये जो दो आत्मा कहे जा रहे हैं वो साक्षात्कार के पहले तक एक अधिकारी आत्मा है जिज्ञासु और दूसरा जिज्ञास्य है तो जिज्ञास्य आत्मा असंसारी है जिज्ञासु संसारी है तो ये छाया तो को वदनती है अविद्यादशा में ये दो बताया जा रहा है। साक्षात्कार हुआ अविद्या निवृत्त हुई तो दो रहे ही नहीं फिर ये कहा जा रहा है। तो ये छाया तपो का वर्णन है अविद्या दशा का तो प्रथम मंत्र का उच्चारण कर लें ऋतम पिबंत सुकृत लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदी पंचाग्न ये चिणाचिकेता तो लोके शरीर यहाँ लोक शब्द शरीर का वाचक है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस में वृक्ष शब्द से जिसको कहा गया है उसी को यहां पर लोक शब्द से कहा जा रहा है तो वहां वृक्ष है ये शरीर समानम वृक्षम परिस में ए, और यहां पर लोक शब्दित है वो लोक्यते कर्म फलम अनुभूयते अस्मिन लोक ऐसी लोक शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो लोक शब्द का अर्थ होता है अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल अनुभव कर लेता है जीव जिसमें रह करके उसे कहा जाता है लोक जहाँ रह कर के जीव को अपने द्वारा किए हुए कर्मफल की अनुभूति होती है वो स्थान तो बिना शरीर के कर्म फल का अनुभव नहीं होता इसलिए शरीर को भोगायतन भी कहा जाता यद है यदि भोगायतनम तदे वो शरीरम कहते हैं तो लोके यानी शरीरे सुकृत ऋतम पिबंतो तो सुकृत ऋतम पिबंतो लोके के गुहाम प्रविष्टो ऐसा न करिए तो सुकृत शब्द का अर्थ है स्वयं के द्वारा किया हुआ वो सुकृत है अपना ही किया हुआ जो कर्म है वो है सुकृत सुकृत का अर्थ है कर्म ऐसा नहीं तो अपने द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म या पाप कर्म, जो भी है उसे कहा जाता है सुकृत शब्द से है सुष्टुकृतम सुकृतम तो जो अपने द्वारा किया हुआ है वो सुष्टुकृत माना जाता है उसे और उसका जो रीत है रीत शब्द का अर्थ होता है सत्य रित में सत्यम और सत्य क्या है कर्मफल वो अवश्यम भावी हैं इसलिए उसे कहा जाता है सत्य व्यावहारिक सत्य है यदि हमने कर्म किया है तो उसका फल ना भुगत क्षीयते कर्म कल्प कोटिशतरपी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ये बताया जाता है कि किया हुआ जो कर्म है उसका फल जब तक नहीं भोगते तब तक करोड़ों कल्प बीत भी जाए तो बना रहता है इसलिए कर्म का फल अवश्यम है इसलिए श्रुति ने उसे रीत के तरह रीत कहा है तो सुकृतस्य रितम का अर्थ है अपने द्वारा किए हुए पुण्य पाप का फल सुकृतस्य रितम का अर्थ है और पिबंतों तो कर्मफल को पीना है अनुभव करना पिबंतों का अर्थ तो होता है पीते हैं पी रहे हैं पी रहे का अर्थ है कर्म फल को पीना है उसका अनुभव करना भोगना कर्मफल भोक्ता ये अर्थ निकलेगा सुकृत रितम पिबंतो का तो पिबंतो दिव्यचन है ना तो दो आत्मा है एक जीवात्मा एक परमात्मा यद्यपि ये दोनों के दोनों कर्मफल के भोक्ता नहीं है परमात्मा कर्म करता ही नहीं है इसलिए उसका भोगता भी नहीं होता उपाधि के द्वारा हुए कर्म में परमात्मा का मैं करता हूं ऐसा अभिमान नहीं होता इसलिए कर्मफल का परमात्मा की उपाधि से हुए कर्मों का फलोपभोग भी परमात्मा को नहीं करना पड़ता इसलिए गीता में भगवान ने कहा न माम कर्मा निलिमपन्ती न में कर्म फले स्पृ तो मुझे कर्म फल लिपायमान नहीं होता इसलिए कर्म लिपायमान नहीं होता यानी कर्म फल नहीं भोगना पड़ता कि मैं जिस समय कर्म करता हूँ उपाधि मेरी कर्म में संलिप्त होती है उस समय भी उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म के फल का अभिलाष मेरे अंदर नहीं है वांछा नहीं है नमे कर्मफल स्प्रिया तो जीव भी कर्म फल की अपेक्षा से प्रेरित होकर के कर्म न करें यदि तो उसे भी उस कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता फल की इच्छा से किए हुए कर्म का ही फल उपभोग करना पड़ता और जीव अज्ञानी जीव बिना प्रयोजन के कुछ करता ही नहीं है पहले तो कहता है क्या मिलेगा तब करता है तो इसलिए परमात्मा तो यद्यपि कर्मफल भोक्ता नहीं है कर्मफल भोक्ता तो एक ही है लेकिन पिबंतों में दिवचन होने से दो प्रतीत हो रहे हैं तो जब संख्या श्रवण होता है तो सहसा सामान्य नियम है कि सजातीय को ही उस संख्या की पूर्ति के लिए ग्रहण किया जाता अध्यय किया जाता तो रितपान करता जीव तो चेतन है इसलिए माना जाएगा दूसरा जो बताया जा रहा है उसका साथ ही वह जड़ नहीं होगा वो भी कोई ना कोई चेतन ही होगा वो चेतन परमात्मा है लेकिन वो रित पान करता नहीं है यानी कर्मफल भोगता नहीं है तो कर्मफल भोगता न होते हुए श्रुति उसे भी पीवन तो ऐसा दिवचन करके रितपान करता कैसे करिए तो कहते क्षत्रिय न्याय से क्षत्रिय न्याय होता है बारिश के दिनों में निकलते हैं तो छाता साथ में लेकर के निकलते हैं ना कब बारिश आ जाए और भीग न जाए इसके लिए तुरंत खोल करके छाता लगाया जा सकता है उस दृष्टि से कुछ 20-25 लोग निकले हैं उनमें से 15-20 लोगों के पास छाता है 10-5 लोगों के पास छाता नहीं है और बारिश हाथ में छाता दिख रहा है तो लोग क्या करते हैं तो छत्रिनो या छाता वाले जा रहे हैं लेकिन सभी के सभी जा रहे हैं गमन क्रिया कर रहे हैं वो छाता वाले ही नहीं है उसमें से दस पाँच लोग बिना छाता के भी हैं लेकिन लक्षणा से उनके साथ छाता वालों के साथ रहने वाले बिना छाते वाले को भी छत्री शब्द से कहा जाता है ऐसे ही रितपान करता जीव का साथी, चेतन परमात्मा होने से उसे भी कहा गया रितपानकर्ता कोई सज्जन भी चोर के साथ रहें तो उसे भी सहसा ऊपरी दृष्टि से चोरी कहा जाता है तो रितपानकर्ता कर्मफल भोगता जीव के साथ रहने के कारण उसका सखा बनने के कारण श्रुति ने वो कर्मफलभोक्ता न होते हुए भी उसे कर्मफलभोक्ता शब्द से कह दिया तो पिबंतो सुकृत से पिबंतो और लोके गुहाम प्रविष्टो तो लोक है ये शरीर और इस शरीर के अंदर एक गुहा है जैसे पर्वतों में गुहा होती है ऐसे शरीर के अंदर भी हृदय रूपी गुहा है बुद्धि रूपी गुहा है और उस ये दोनों जीव और परमात्मा कहा है तो शरीर के अंदर जो बुद्धि रूपी गुहा है उसमें है तो गुहाम में गुहा के अंदर बुद्धि के अंदर स्थित है और वो जो बुद्धि का गोलकभूत भूत हृदय वो कैसा है तो उसका जिस गुहा में हद्द आकाश में प्रविष्ट है उसका विशेषण है परमे परार्थे परम यानी उत्कृष्ट तो हृदय आकाश एक है और एक है बाह्य आकाश जो शरीर का शरीर को रहने के लिए अवकाश दे रहा है शरीर का आश्रय बना है उसे पुरुष आकाश कहा जाता है पुरुष का आश्रयभूत आकाश उसकी अपेक्षा हरद आकाश श्रेष्ठ है हरद आकाश की अपेक्षा अपर यानी निकृष्ट है पुरुषाकाश बाह्याकाश की अपेक्षा अभ्यंतर आकाश निकृष्ट अभ्यंतराकाश श्रेष्ठ है आकाश निकृष्ट है तो परम का अर्थ है बाह्य आकाश की अपेक्षा उत्कृष्ट जो हृदयाकाश और वो हो पर्ध है अर्थ शब्द का अर्थ होता है स्थान और पर का अर्थ है परमात्मा तो परस्य अर्धम यानी स्थानम इति परार्धम तस्वीन परार्थे ये हृदय आकाश बाह्य आकाश की अपेक्षा परम क्यों है कि वह परमात्मा का स्थान है इसलिए परार्थ है उत्कृष्ट वस्तु के निवास का स्थान बनने के कारण वो परम हो गया श्रेष्ठ हो गया तो परस्य अर्धम परार्थम परमात्मा का वह उपलब्धि स्थान है परमात्मा की जब कभी उपलब्धि होगी तो हृदय आकाश में होगी इसलिए हृदय आकाश है परम परार्थ और उसी परम्परार्ध रूप हृदय आकाश में एक गुहा है और उसमें ये जीव और परमेश्वर प्रविष्ट है स्थित है और इन दोनों को ब्रह्मविद यानी वेदवे क्या कहते हैं कि छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती ब्रह्मवेत्ता लोग बताते हैं कि ये दोनों छाया और आतप के तरह हैं या अंधकार तथा प्रकाश के तरह विपरीत स्वभाव वाले हैं इनका विपरीत स्वभाव यही है कि जीव संसारी कर्तव संसार हैं और वह कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार इसमें आरोपित है इसलिए संसारी है उपाधि दशा में अविद्यादशा में और परमात्मा तीनों कालों में असंसारीय कभी उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार नहीं है तो यही अंधकार और प्रकाश जैसे विपरीत स्वरूप वाले हैं स्वभाव वाले हैं ऐसे संसारित्व असंसारित्व रूप विपरीत स्वभाव वाले ब्रह्मवेत्ता इन दोनों को बताते हैं और केवल ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही कहते हैं ऐसा नहीं उपासक भी ऐसा ही कहते हैं कर्मी भी ऐसा ही कहता है, इसलिए कहते हैं पंचाग्नयो ये तो पंचाग्नयो छाया तपो वदी तो अंधकार प्रकाश के तरह विपरीत स्वभाव वाले ये उपासक भी बताते हैं जीव परमात्मा को और ये त्रिनाचिकेता तेपी वदंती छाया तपो ऐसा लगाना कि जो त्रिनाचिकेत यानी कर्मी है यानी ज्ञानी उपासक तथा कर्मी ये तीनों भी जीवात्मा तथा परमात्मा को विपरीत स्वभाव वाले बताते हैं उपाधि को लेकर के वे विपरीत हैं दोनों में भाष्य को हम लोग कल देखते हैं